श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग हिंदू धर्म और श्री राम रामकृष्ण कालव सदाचार भ्रष्ट वैराग्यहीन एकमात्र लोकाचार में लिप्त एवं क्षीण बुद्धि आर्य संतान भाव विशेषों की विशेष शिक्षा के लिए मानव प्रतियोगी की तरह स्थित और अल्पबुद्धि मनुष्यों के लिए बहुविस्तारित भाषा में स्थूल भाव से वैदांतिक सूक्ष्म तत्वों के प्रचार करने वाले इन पुराणादि द्वारा वर्णित मर्मों के भी ग्रहण में असमर्थ हुए फलतः अनंत भावों के समूह अखंड सनातन धर्म को अनेक खंडों में विभक्त कर सांप्रदायिक ईर्ष्या और क्रोध की वृद्धि कर वे उसमें परस्पर की आहुति देने की बराबर चेष्टा करने लगे और इस प्रकार धर्मभूमि भारतवर्ष को लगभग नरक भूमि में परिणित कर दिया जिस समय यह महान संकट उपस्थित हुआ उसी समय आर्य जाति का प्रकृति धर्म क्या है तथा निरंतर विवाद का मूल आपात प्रतीयमान अनेक भागों में विभक्त सर्वथा प्रतियोगी आचार्युक्त संप्रदायों से घिरे स्वदेशियों के भ्रम का स्थान तथा विदेशियों की घृणा के आस्पद हिंदू धर्म नामक युग युगान्तरव्यापी विखंडित एवं देशकाल के योग के इधर उधर बिखरे हुए धर्म खंडों के समूह में यथार्थ एकता कहा है यह के लिए तथा कालवश नष्ट इस सनातन धर्म का सार्वलौकिक सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक स्वरूप अपने जीवन में निहित करके संसार के सम्म सनातन धर्म के ज्वलंत उदाहरण स्वरूप अपने जीवन को प्रदर्शित करते हुए लोक हित के लिए भगवान श्री राम कृष्ण देव अवतीर्ण हुए हैं अनादिकाल से विद्यमान सृष्टि स्थिति और लयकर्ता के सहयोगी शास्त्र ऐहिक संस्कारों का जिन्होंने संपूर्ण परित्याग किया है उन ऋषियों के हृदय में किस प्रकार स्वतः प्रकाशित होते हैं यह दिखलाने के लिए और इस प्रकार से शास्त्र प्रमाणित होने पर धर्म का पुनरुद्धार पुनः संस्थापन तथा पुनः प्रचार होगा इसलिए वेद मूर्ति भगवान ने इस कलेवर में बहिष्ठ शिक्षा की प्रायः संपूर्ण रूप से उपेक्षा की है वेद यथार्थ धर्म एवं ब्राह्मणत्व धर्म शिक्षकत्व की रक्षा के निमित्त भगवान बारंबार शरीर धारण करते हैं यह स्मृति आदि में प्रसिद्ध है जैसे ऊँचे से गिरने वाली नदी की जलराशि अतिशय वेगवान होती है तथा पुनरुत्थित तरंग अत्यधिक प्रसारित होती है उसी प्रकार प्रत्येक पतन के बाद आर्य जाति भी श्री भगवान के कारुणिक नियंत्रित्व में निरोग होकर पहले की अपेक्षा अधिक रूप से यशस्वी तथा गतिशाली शक्तिशाली बनती जा रही है यह बात भी इतिहास प्रसिद्ध है प्रत्येक पतन के उपरांत हमारा पुनरुत्थित समाज अंतर्निष्ठ सनातन पूर्णत्व को भी अत्यधिक रूप से प्रकाशित कर रहा है तथा सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु भी प्रत्येक अवतार में आत्मस्वरूप को अधिकाधिक अभिव्यक्त कर रहे हैं बारंबार यह भारत भूमि मूर्छापन्न अर्थात धर्म लुप्त होती रही है तथा भारत के भगवान अपनी आत्माभिव्यक्ति के द्वारा बारंबार उसे पुनरुज्जीवित करते रहे हैं किंतु वर्तमान विषाद रात्रि की भांति जो यद्यपि अब किंचित मात्र भी अवशिष्ट तथा लगभग समाप्त प्राय है किसी भी अमावस्या की रात्रि ने इस पुण्य भूमि को इस प्रकार आच्छादित नहीं किया था इस पतन की गंभीरता के पूर्व के सब पतन गोस्पत चिन्ह सदृश है अतः इस प्रबोधन की समुज्वल कांति में आर्य जाति के पूर्व पूर्व युगों के प्रबोधन सूर्य के आलोक में नक्षत्रों की भांति महिमा रहित दिखाई देंगे तथा भारत के पुनरुत्थान के महान शौर्य के समक्ष पूर्व पूर्व युगों के प्राचीन, प्रताप, बालकों की लीला जैसे प्रतीत होंगे सनातन धर्म की समग्र भाव समि वर्तमान पतनावस्था में अधिकारी के अभाव के कारण इतस्तः विक्षिप्त हो छोटे छोटे संप्रदायों में बटकर कहीं आंशिक रूप से विद्यमान थी और कहीं संपूर्णतया विलुप्त हो चुकी थी इस नवीन उत्थान के द्वारा नई शक्ति से ओतप्रोत हो मानव संतान इस विखंडित तथा विक्षिप्त आध्यात्म विद्या को एकत्रित कर अपने जीवन में उसकी धारणा तथा अभ्यास करने में समर्थ होगी साथ ही लुप्त विद्या के पुनः आविष्कार करने में भी सफल होगी इसी के निदर्शन स्वरूप परम करुणा सिंधु श्री भगवान वर्तमान युग में समस्त युगों की अपेक्षा अधिक संपूर्ण सर्वभाव समन्वित सर्वविद्या प्रेरक युगावतार के रूप में प्रकट हुए हैं अतः इस महान युग में प्रभात में सर्वभावों के समन्वय का प्रचार हो रहा है एवं यह असीम अनंत भाव जो सनातन शास्त्र तथा धर्म के भीतर निहित रहकर भी अब तक प्रच्छन्न था पुनः आविष्कृत हो जन समाज में उच्च निनाद के साथ घोषित हो रहा है यह नवीन युग धर्म समग्र जगत विशेषतः भारतवर्ष के लिए कल्याणप्रद है तथा इस नवीन युग धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री रामकृष्ण देव पूर्वकालीन श्री युग धर्म प्रवर्तकों के पुनः संस्कृत प्रकाश स्वरूप है हे मानव यह विश्वास करो इसकी धारणा करो हे मानव मृत व्यक्ति फिर से नहीं जीता बीती हुई रात फिर से नहीं आती नदी की उतरी हुई बाढ़ फिर से नहीं लौटती, जीवात्मा दो बार एक ही देह धारण नहीं करती अतः हे मनुष्यों, अतीत की पूजा करने के बदले हम तुम्हें वर्तमान की पूजा के लिए पुकारते हैं बीती हुई बातों पर माथा पच्ची करने के बदले हम तुम्हें प्रस्तुत प्रयत्न के लिए बुलाते हैं मिटे हुए मार्ग के खोजने में वृथाशक्ति क्षय करने के बदले अभी बनाए हुए प्रसस्त और सन्निकट पथ पर चलने के लिए आह्वान करते हैं हे बुद्धिमान समझ लो जिस शक्ति के उन्मेष मात्र से दिग्दिगंत में उसकी प्रतिध्वनि जागृत हुई है कल्पना की सहायता से उसकी पूर्णावस्था का अनुभव करो एवं वृथा संदेह दुर्बलता तथा दास जाति जन ईर्षा द्वेष का परित्याग कर इस महान युग चक्र परिवर्तन में सहायक बनो हम प्रभु के दास हैं प्रभु के पुत्र हैं प्रभु की लीला के सहायक हैं इस विश्वास को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हो जाओ स्वामी विवेकानंद